महाभारत आदिपर्व एक चारोध्या श्रृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप देना और शमिक का अपने पुत्र को शांत करते हुए श्राप को अनचित बताना सौ तिवाच एवं मुक्त स तेजस्वी शिंगी को सन्वित मृतधारम गुरु पर्यतप्यत म उग्र कहते हैं सोनक जी कृष के ऐसा करने पर तेजस्वी श्रृंगि ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठा स तम कृतम तात समेद्य मृत धारक उसने कृष्ण की ओर देखकर कर मधुरवाणी में पूछा भैया बताओ तो आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं कृषुआ पर मृगयाम परिधाव अवसपेद्य मृत स्कुज कृष्ण ने कहा तात आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया है सिंह किम पिता कृतम तस् दुरात्म ब्रूही तत्कृस तत्व न पश्चिम तपसो सिंह बोला कृष, ठीक ठीक बताओ मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था फिर मेरी तपस्या का बल देखना कृषुआच स राजा मृगयाम जात परिचिद अभिमन्युज संसार मृग में काकी विध्वाणी न शीघ्रगम न चापशन ते प्रपक्षान कृष्ण अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे उन्होंने एक शीघ्र हिंसक मृग पशु को बाण से बिंध डाला किंतु उस विशाल वन में बिचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई न दिया फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा तम, तम, तम स्थाणुभूत ठंतपाशाहमा पुनः पुनर्मृग नष्ट प्रपक्ष पितर तव स च मौन व्रत पेतो नई तम प्रत्यषत राजा धनुस्कोट्या सर्प स्कमा सजत राजा भूख प्यास और थकावट से व्याकुल थे इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अभिचल भाव से बैठे थे राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया परंतु मौन व्रतावलंबी होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया संगे तव पिता सोपी तथय व से सो स्वनगरम स्वनगर प्रस्थित हो गज सा व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं सो तिवाच श्रुत रुत्रो शब कंधे प्रतिष्ठित को प्रज्वलन उग्र श्रवाजी कहते हैं सोनक इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर ऋषि कुमार क्रोध से जल उठा कोप से उसकी आंखें लाल हो गई आविष्ट सही को न शाप नृपतिम तदा पस्ट रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार श्राप दिया श्रृंगवाच यो तथा से चकन्धे मृत साम स्राक्षी पंडगम राज किलबिशे तम पापमति तक्षक पन्नगे आशीवी षस्तिमतेजा मद्वाप्य बलचोदितः प्रति जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से सात रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पंडगोत्तम तक्षक नामक विशैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक के बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा पहुँचा देगा सौ तिवाच इत सत्वात्कृद्ध श्रृंगे पितरम अभ्यघात आशीनम गोब्रजे तस्व स्वप्न उग्र शर्वाजी कहते हैं इस प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक श्राप देकर श्रे अपने पिता के पास आया जो उस गोष्ट में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे सतमित श्रिंगे स्कंधक तेन भई शबे नुज गेना थेन भूज क्रोध समाकुल कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगि पुनः क्रोसी व्याकुहोठा दुखाचा शृणु मुझे पितरम चेदमब्रवीद श्रुतपे मं दर्शन तात तव तो तेनात्मरीक्षिता कोपाद असपम तमहमृपर्हति सवग्रम साप कुरुकुलाधमः पनगो पनगो पिता तथा कोप वह दुख से आंसू बहाने लगा उसने पिता से कहा तात उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोधपूर्वक जैसा साप दिया है वह कुरुकुलाधम वैसे ही भयंकर श्राप के योग्य है आज के सातवें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देगा ब्रह्म इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता समीक ने कहा समीक उच न मे प्रियम कृतम तात नपस्वीना वे तस् नरेन्द्र सेशे निवशा महेन्याय तो रक्षितापम न रोचते सर्वर्तम से राजोजस्मद्ध सदा क्षत्यम पुत्रधर्मो हतो हंसी न संशय यदि राजरक्षेत्पीडा न परमा भवे समोले बस तुमने श्राप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है यह तपस्या का धर्म नहीं है हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है अतः उनको श्राप देना मुझे पसंद नहीं है हमारे जैसा साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए बेटा यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है इसमें संशय नहीं है यदि राजा रक्षा न करे तो हमें भारी कष्ट पहुंचा सकता है न ना नाम चरितम धर्मम पुत्र यथा सुखम रक्षमाणा वयम तात राजि भी चराबो विपुलम धर्मम तेषा भागोक्ति धर्मत सर्वथा वर्तमान से राज्य चंतव्य पुत्र हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते तात धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मतः उनका भी भाग है इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए प्रपितामह परीक्षित परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपितामह युधिष्ठिर आदि की भांति हमारी रक्षा करते हैं शक्तिशाली पुत्र प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए चुदेना शांत नाम अजानता ब्रत वे आज भूखे और थके यहां थे। वे नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे मैं समझता हूं इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर दिया राज के जनपदे दोषा जायते वही सदा राजा राजा दंडेन देश, देश में राजा ना हो वहां अनेक प्रकार के के दोष अर्थात चोर आदि भय पैदा होते हैं धर्म की मर्यादा त्याग कर उत्सृंकल्प बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देता है दंडा प्रतिभा शांतिप्य तथा नो धर्मं नोद्विघनतेच्चर क्रिया दंड से भय होता है फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है जो चोर आदि के भय से उद्विघ्न है वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता वह उद्विघ्न पुरुष यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता राज्ञा प्रतिष्ठितो धर्मो धर्म स्वर्ग प्रतिष्ठित यज्ञ क्रिया प्रतिष्ठ राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्ग लोक की प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है देवादृष्टि प्रवृते तृष्टि रोषधय स्मृत आ ओषधिभ्यो मनुष्याण धारियन सततम हितम् मनुष्याण च धाता राजा राज्य कर पुनः समो राजा समोह राजावर ब्रवीत देवता के प्रसन्न होने से वर्षा होती है वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता धारण पोषण करने वाला है राजा दस श्रोत्रियों के समान है ऐसा मनुजी ने कहा है तेने चुद तेना शांत तपस्वी नाम अजानता कृतम्रतभे इदम वे तपस्वी राजा यहाँ भूखे प्यासे और थके माँदे आए थे उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था इसलिए मेरे न बोलने से रूठ होकर उन्होंने ऐसा किया है कस्मा तुमने मूर्खतावश बिना विचारे क्यों यह दुष्कर्म कर डाला बेटा राजा हम लोगों से साप पाने के योग्य नहीं हैं इस श्री महाभारती आदि परवणि आस्तिक परवणि परीक्षिछापे एक